भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ नवध्याय ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति ब्रह्मोवाचा सिचिराह भार नाते भगवत गतिम नस्दस्ती भगवशुद्ध माया गुण व्यतिकाद्य दुर्विभासी ब्रह्मा जी ने कहा प्रभो आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं रूपम यदतदोधरसोदृत्त तमस तमसा अनुग्रहाय आदौ गृहत अवतार शतकम जन्ना भी पद्मनादमासम देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है आपका यह रूप नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है नात परम परम यत स्वरूपम आनंदमात्रम विकल्पम अवेद वरच पश्वस्थि परमात्मन आपका जो आनंदमय भेद रह अखंड तेजोमय स्वरूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है तार इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्यान स्मनो दर्शित उपास तस्म भगवते नो विधे मतुभ्यम यो ना तो नरक भरस प्रसंग विश्व कल्याण मैं, मैं आपका उपासक हूँ आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखाया है जो पापात्मा विषयाशक्त जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ ये तो तदीय चरणामगंधम जिग्रंथिकण विवर श्रुतिवातनीतम भक्त्यागृहित चरण परयाच तेषा नाप ऐसी नाथ हृदयाम मेरे स्वामी जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोष की गंध को अपने कर्णपूटों से ग्रहण करते हैं उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं तावयम द्रविण गेह सुन्न व्यक्त शोक स्वीहा परिभव विपुलश्चे सदवग्रह आरती मूलमते घृ अभय प्रवीण लोक जब तक पुरुष आपके अभय पर तिरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता तथित तक उसे धन घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय शोक लालता दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है जो दुख का एकमात्र कारण है दैव न तेहतो भगवत प्रसंगात सर्वा शुभों मुखेन्द्रिया कुर्वन्ति काम सुखले सलवायती न लोभात मनसो कुशला शाश्वत जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तना आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है छुत्र धातुमान तरे तरा च कामाग्नि नाच्युतरुषाच सुण्य तो मन उक्रम सी रेमे उरुक्रम इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है यावत्थक् माया बलम भगवत जन ई सपश्येत संस प्रति संक्रमेत व्यर्थ निवहम वहती क्रिया स्वामीन जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती यद्यपि यह मिथ्या है तथा कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है नाना मनोरथ धिया क्षण भगन निद्रा दैवाहता ऋषि देव युष्म विमुा संसरती देव औरों की तो बात ही क्या जो साक्षात मुनि है वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैवश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं भाव योग परिभावित आसे परिभाज आसेतपथो नुनाथ पुंसा यद्यतु भावते तद्य वो प्रणयते तदनुग्रहाय नाथ आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं पुण्य श्लोक प्रभो आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं नाती आराधित सुरगणेश्ध कामय यह सर्वभूतया सदल अभ्यो नाना जनेतरात्मा भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय से हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो से आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है तपसा वृतचर्य आराधन भगवत धर्मोर् न जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता वह अक्षय हो जाता है अतः तो नाना प्रकार के कर्म यज्ञ दान कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता सस्व स्वरूप निपीत भेद नमः परस्मै रासायते आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं संसार के उत्पत्ति स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ यशवारे व्यवसाय सहसै पावृतम तमजम प्रपद्ये जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन जनार्दन, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर कर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं आप निज अजन्मा हैं, मैं आपका शरण लेता हूँ यो वा अहम चाचा स्वयं तस्मै नमो भगवते इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान है आप ही अपने मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ लोको विकर्म कुसले कुशल प्रमत्त कर्मण्य हम तदुति बहुधर्षे स्वे यस्तावधस् बलवाणी जीवितासाम यद्य अनु सुतस्म आपने अपने आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है वह बलवान काल भी आपका ही रूप है मैं उसे नमस्कार करता हूँ यस्भेब्य हमी द्विपराध अध्यासित सकलोक नमस्कृत यतो बहुत तस्म नभो भगवते यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ तो जो दो परा पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनी है तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ तस्मय नमो भगवते आप काम पुरुषोत्तम आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव जोनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है यो विद्याम अंतर जले निद्राम वाह जठ आप अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है तथापि समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सिया पर चयन कर रहे हैं वह पूर्वकल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है लोकत्रो जत अनुण तस्मे नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रवसान विकसन नलिने क्षण आय आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं आपको मेरा नमस्कार है यो यम समस्ते जगतां जगता आत्मा सत्वे निजन्म ते भगवान भगे आप संपूर्ण के एकमात्र सुहेद और आत्मा है तथा पर कृपा करने वाले हैं अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें जिससे मैं पूर्वकल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकू ऐसा प्रपन्न रम्यात्म गुणावतारः तो तो आप भक्तवां छा कल्पतरु हैं अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे मेरा जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है अतः इसे समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं विषय अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। है विज्ञान शक्ति रहतेम विचित्र मिधम से प्रभो, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप बड़ी का उच्चारण लुप्त न हो तो करुणो भगवान प्रवृ प्रेम स्मृत उत्विजयानो विषाद्वाण आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं आप परम प्रेमयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और श्रेष्ठ सैया से उठकर विश्व के उद्धव के लिए अपने सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए मैत्रेवाच मैत्री वाच स्व्यपोन मनोवच स्तुनता श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनके स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर कर्मौन हो गए अथा प्रेतन मेक्ष ब्रह्मणोसूदन विषण चेतसम तेना कल्प व्यतीकामचा लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिछिद्यधयावाचा कस्मल स श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जलराशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे श्री भगवान वाच महावेद गर्भम घास तंद्रिम सर्ग उद्यम तन्मयापादीत ग्रही हे जन्माते भूयस्व तप आठ विद्या मदाश्रियार् ब्रह्म लोका पावृता श्री भगवान ने कहा गर्भ, तुम गर्भ के विषादे हो आलस्य न करो श्रिष्ट रचना के में तत्पर हो जाओ तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतकरण में देखोगे तथ आत्मनिलोके चम भक्ति युक्त समाहत दृष्टासी बाम तत ब्रह्मणमयी लोका फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे यदा तो सर्वूते सुदारुस्व विवस्थित प्रतिचर्िती तमाम लोको जहिया तरह वकस्म यदारहित भूतेन्द्रिगुणाशेण भजोपेत पश्य स्वाराज्यक्षती जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है ना, ना कर्म विताने प्रजा बहवी शिक्षत नात्मा ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता यह मेरी अच्छे कृपा का ही फल है ऋषि न बधना ती पापी गुण यन्मनो निर्ब्धम प्रजा संसि थे ज्यांवता तो दुर्विघे देश मनसे युक्त भूतेद्रियगुणात्म तुभ्यं मध्यचिकित्म आत्मादर्शि बालीन सलली मूलम पुष्कर तुम सबसे पहले मंत्रद्रष्टा हो प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रही समझते हो इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है तथापि तुमने मुझे जान लिया है मेरा आश्रय कोई है या नहीं इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे तो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतकण में ही दिखाया है यंगत्र मत मकथाभ्योदयांकित मत यद्वा तपथते निष्ठा सा ये सदनुग्रह तो हम अस्तु भद्रम ते लोकाना विजये खयादस्तौशी गुणभयं दृगुणम्मा वर्णय या एन पुमा शुवा स्त्रोत्रेण भजे तस्यासु जी, तुमने जो मेरी मेरी कथाओं के वैभव से युक्त स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा कल्याण हो मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूं जो पुरुष नृत्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा योग सामना तत्व अहमात्मात्म धाता अतो मई रिम कुरिया देहादि प्रिय तत्ववेदताओं का मत है कि पुर्त तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है विधाता मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियो का भी प्रिय हूँ देहादेही भी मेरे ही लिए प्रिय है अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए आत्मनात्मात्मोा यथा पूर्व्याथे ब्रह्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्वकल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो मै त्रिवाच तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर यजेदम से नूपेण कंजनाभ स्थिरोदेन श्री जी कहते हैं प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान शिष्टकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाकंधे नव्या